भागवत महापुराण पंचमस्कंध अथ तयवशोध्याय सुस्मचक्रकान श्रीशुकुवाच अथ तस् दशलक्षजना तो, यदि विष्णु परमं पदं अभिवदी य महाभागवतो ध्रुव औतान पदीरग्निने प्रजापति कश्यपेन धर्मेण चमकालयुग्भ दक्षिणतः क्रीमाणा बहुमान दक्षिणत कल्प जीविता श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन सप्तर्षियों से तेरह लाख योजन ऊपर ध्रुवोक है इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान है अग्नि इंद्र प्रजापति कश्यप और धर्म ये सब एक साथ अत्यंत आदरपूर्वक इनकी प्रदिकिणा करते रहते हैं अभी कल्प पर्यत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित हैं इनका इस श्लोक का प्रभाव हम पहले चौथे स्कंध में वर्णन कर चुके हैं शाही सर्वेशा ज्योतिर्गणा ग्रह नक्षत्रादीनाषेणाम व्यक्तरंग भगवता कालीन ब्राह्मण महााण सा वृषभ्य ईश्वरेण सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्रादि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं भगवान ने ध्रुवलो को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है यथा मेढे स्तंभ आक्रमण पशव संयोजिता सवने शवन स्थान मंडला चल भगनाग्रहादगेन कालचक्रयोजिता ध्रुव्य वायुनो दीर्यमा आकल्पात पिचंक्रमें नभसी यथाघा सेनाद वायुवाशा कर्मसारथय परिवर्तन एवं ज्योतिर्गणा प्रकृते जिस प्रकार दाय चलाने के समय अनाज को खुदने वाले पशु छोटी बड़ी और मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रह गण बाहर भीतर के क्रम से इस काल में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोग बस अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं पृथ्वी पर नहीं गिरते के चनय कम शुषुमार संस्थान भगवत वासुदेव से योगधारणाया मनु वर्णय कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया से के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शुषुमर सूष के रूप में वर्णन करते हैं यहाग्रेवाक्षिश कुंडले भूतदेह से ध्रुव उपल उपकूल प्रजापति प्रजापतिरिंद्रोधर्मी मुक्षमूल धाता चट्या सप्तर्श तर दक्षिणवर्तकुंडली भूत शरीर से गयनाली दक्षिणपे तो नक्षत्रापकय दक्षिणा तो सभ्ये यहाँ कुंडलाभसनिवेश कुंडली मारे हुए हैं और इसका मुख नीचे की ओर है मुख्य पूछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है पूछ के मध्य भाग में प्रजापति अग्नि इंद्र और धर्म हैं पूछ की जड़ में धाता और विधाता हैं इसके कटी प्रदेश में सप्तर्षी है यह दाहिनी ओर को कर कुंडली मारे हुए हैं ऐसी स्थिति में अभिजित से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के चौदह नक्षत्र हैं वे इसके दाहिने भाग में हैं और पुष्य से लेकर उत्तासाढ़ा पर्यंत जो दक्षिणायन के चौदह नक्षत्र हैं वे बाएं भाग में हैं लोक में भी जब सुषुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है इसकी पीठ में अजी मूल पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के तीन नक्षत्रों का समूह है और उधर में आकाशगंगा पुनर्वसु पुष्यो दक्षिणवामयोर श्रोण्यो राद्रश्लेषेच दक्षिण वाम पश्चिमो पाद अभिजितराषाढ़े दक्षिणवामयोर्नाशिको यथा संख्यम दक्षिण श्रमणपूर्वाषाढ़ी दक्षिणवामोर्लोचनर्धन मूल च दक्षिणवाम करणा नष्ट नक्षत्राणी दक्षिणा वाम युद्धी अथ्व तथा मृगशेषा दिद गारी दक्षिण पार्श्वक्रशू राजन इसके दाहिने और बाएं में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र है पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा और श्लीषा नक्षत्र है तथा दाहिने और बाएं नथनों में क्रमश अभिजीत और उत्तरा साढ़ा है इसी प्रकार दाहिने और बाये नेत्रों में श्रवण और पूर्वा एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र है मघा आदि दक्षिणायन के साठ आठ नक्षत्र बाई पछलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के आठ नक्षत्र दाहिनी पछलियों में है सतभिषा और ज्येष्ठा ये दो नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह है उत्तराहना वस्ती रंधराहनऊ यमो मुखेशु तनेश्चर उपस्थे बृहस्पति ककुदे वक्षत्यो हृदय नारायणों मनसी चंद्रोनाभ्या मुशना तन्योरअश्विन ओं बुध राणापालहुर्गले के तव सर्वांगेशे तारागणा इसके ऊपर की थूतनी में अगस्त्य नीचे की ठोट में नक्षत्र नक्षत्रूपय मुखों में मंगल लिंग प्रदेश में शनि कुकुद में बृहस्पति छाती में सूर्य हृदय में नारायण मन में चंद्रमा नाभि में शुक्र स्तनों में अश्विनी कुमार प्राण और अपान में बुध गले में राहु समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है एक तदूह भगवतो विष्णु सर्वदेवतामयम रूप रह संध्यायां प्रयतो वाग्यो नमो पते थी थी। राजन यह भगवान विष्णु का स्वरूप है इसका नित्य प्रति साय काल के इसमें पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्थिति करनी चाहिए संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय कालचक्र स्वरूपाधि परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वकतेमृत वात्रि कालम न से तत्ल ग्रह नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आधिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है वह तीनों समय उपरयुक्त मंत्र का जब करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देते हैं जो पुरुष प्रातः मध्यान्ह और सायं तीनों काल उनके इस आधिदैविक स्वरूप का नित्य प्रतिचिंतन और वंदन करता है उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं यदि श्रीमदभागवते महाप्राणे आरम्भश्याम चेतायाम पंचम स्कंदे शहार संस्था वर्णनम नाम त्रयोविंशोध्याय